आज 28 अगस्त 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे कि हम शाक्तोपाए पढ़ते जा रहे हैं शाक्तोपाय की समझ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि हम चेतना के विज्ञान को ठीक से समझ पाए क्योंकि शाक्तोपाए पूरी तरह से चेतना का विज्ञान है ये वो शक्ति है शिव की जो इस ब्रह्मांड का कारक है ब्रह्मांड को बनाने का कारण है और इसी शक्ति का रहस्य जानकर हम उस सर्वोच्च शिवत्व तक प्राप्त कर सकते तो पिछली बार हमने कुछ मूलभूत बातें समझी थी छत्तीस तत्व एक बार अपने फिर से रिव्यूज रिवाइज किए थे पिछली बार और इस बार जिसे हम आज के विषय में सात प्रमात्रताएं आज डिस्कस करेंगे पहले शिव योग में एक बड़ी विशिष्ट बात है एक शिव योगी वो है जो क्रमबद्ध आरोहण करके शिवत्ता को प्राप्त कर लेता है लेकिन फिर भी अधूरा है जब तक कि वापस वो व्यक्तिगत स्तर तक नीचे नहीं आ जाता, तब तक उसकी शिवत्वता अधूरी है शिव में पूर्ण स्वातंत्र है वो शिवत्वता को प्राप्त करता है और वापस व्यक्तिगत स्तर तक भी नीचे उतर आता है फिर से वापस वो शिवत्ता को प्राप्त कर सकता है और फिर से नीचे उतर सकता है ये उसका पूर्ण स्वातंत्र है जब तक वो ऐसा पूर्ण स्वातंत्र प्राप्त नहीं कर सकता तब तक उसकी शिवावस्था भी अधूरी है तो इसके आरोहण के लिए जो ऋषियों ने मार्ग बताए हैं उन आरोहण के मार्ग को समझने के पहले जैसे उनसे पंचदश विधि बताई है फिर त्रयोदश विधि बताई है फिर एकादश विधि बताई है फिर नवम विधि बताई है फिर सप्त विधि बताई है फिर पंच विधि व त्रय विधि बताई ऐसे इस प्रकार से अलग अलग विधि बताई है और हर अगली विधि और अधिक और अधिक एकाग्रता की मांग करती है सर्वप्रथम योगी के लिए पंचदश विधि होती है लेकिन उस पंचदश विधि को हम किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं उसको समझने के पहले हमको प्रमात्रताएं समझना जरूरी है जब प्रमात्रताएं समझ में आएगी तो हमको वो विधियां भी समझ में आएंगी क्योंकि हमारा उद्देश्य मन न केवल एक सैद्धांतिक बातचीत करने का है बल्कि हमारा उद्देश्य है कि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करें जो हम करना चाहते हैं या जो हमारा सर्वोत्तम पुरुषार्थ है हमारा मूल उद्देश्य उस दिशा में आगे बढ़ने का है कितनी यात्रा होती है उसकी चिंता हमारी नहीं है तो सात प्रमात्र होते हैं आज अपने जो बोर्ड के ऊपर आप देखेंगे लिखे हुए कि सात प्रमात्र होते हैं सात प्रमात्र स्थितियां होती हैं और उनकी सात प्रमात्र शक्तियां होती हैं इनमें फर्क क्या है एक वो स्थिति होती है जिसमें वो उपस्थित होता है एक उस प्रमात्र की नामकरण होती है कि उसमें जो प्रमात्र होता है जो उस स्थिति का दर्शक है उस स्थिति को भोगने वाला है उस स्थिति को स्वीकारने वाला है और उस स्थिति में रहने वाला है वो उस स्थिति का प्रमात्र है और तीसरी बात उस स्थिति में रहने के लिए एक शक्ति होती है जो उसको उस स्थिति में ला के रखती है वो उस स्थिति की शक्ति होती है इसलिए हर स्थिति में तीन स्थितियां हैं हर मतलब हर अवस्था की तीन स्थितियां हैं एक है वो स्थिति दूसरी है उसका परमात्र और तीसरी है उसकी शक्ति सबसे पहले अपन यहां से शुरू करेंगे सकल से सकल वो स्थिति है जो ऑब्जेक्टिविटी की स्थिति है या प्रमेयता की स्थिति है अभी इस स्थिति को अपन थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि एक सामने घड़ा रखा है मैं उस घड़े को देख रहा हूं और पूरी एकाग्रता से पूरी तन्मयता से उस घड़े से मोहित हूं और देख रहा हूं उस स्थिति में सचमुच में मेर, मेरी अवस्था घड़े की हो जाती है उस वक्त मैं अपने आप को भूल जाता हूं मेरी अपनी स्वयं की जो वास्तविक पहचान है मैं पूरी तरह से भूल चुका हूं उस वक्त घड़ा ही मेरी पहचान है क्योंकि उस वक्त मैं उस घड़े को देख रहा हूं और घड़े में होने वाले परिवर्तन वो मेरे को परिवर्तित कर रहे हैं जैसे मैंने घड़ा खरीद कर लाया था और बहुत ध्यान से देख रहा हूं कि इसमें टूट गया है कुछ किसी ने चोट लगाई है तो वो टूटन मैं अपने अंदर महसूस करता हूं इस तरह मैं वो ऑब्जेक्ट बन जाता हूं जिस ऑब्जेक्ट के साथ मेरा तादाद में होता है जिस ऑब्जेक्ट के या जिस वस्तु के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है मैं उस वस्तु के स्तर पर आ जाता हूं इस स्थिति को बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या प्रमेयता की स्थिति यहां प्रमात्र की स्थिति खोई हुई है छिपी हुई है भूली हुई है प्रमेयता की स्थिति प्रमात्र की स्थिति बन जाते हैं। हम जिस वस्तु से तादाद में स्थापित करते हैं हम वही हो जाते हैं हम अपनी डिग्री से तादात में स्थापित करते हैं और हम डॉक्टर बन जाते हैं। हम एक कुर्सी से अपना तादाद में स्थापित करते हैं और हम सरपंच बन जाते हैं हम एक व्यवसाय से अपना तादाद विस्थापित करते हैं और व्यापारी बन जाते हम एक नौकरी से अपना तादाद में स्थापित करते हैं और हम टीचर बन जाते हैं इस तरह हम हमारे आसपास के ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ में अपना तादाद में स्थापित करते हैं और हम जो तादाद में स्थापित करते हैं हम वैसे हो जाते हैं मतलब हमारी अपनी जो पहचान है उस परिस्थिति से है जिस परिस्थिति में हम अपने आप को रख देते हैं तो ये हमारी जो स्थिति है इसका नाम है सकल जो आज हमारी स्थिति है कि हम अपनी पहचान उन वस्तुओं से करते हैं जो हमारे आसपास है आपको ये डॉक्टर साहब डॉक्टर की डिग्री ना हो मेरे पास तो बोले विद्वान है मेरी अकल चली जाए कहीं खोने तो बोले इस मकान में रहने वाला है मकान गिर जाए मेरा अगर मेरा आसपास के सब वस्तुएं खो जाए तो मेरे को अपनी पहचान भूल जाऊंगा मैं कौन हूं और आप भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूं क्योंकि मेरी सारी पहचान उन वस्तुओं से जुड़ी है उस वातावरण से जुड़ी है जिसमें मैं रहता हूं उसी का नाम है सकल क्योंकि वो सकल अपने आप को भूल चुका है और वो सकल उन परिस्थितियों का गुलाम है उन परिस्थितियों का पोशक है और परिस्थितियां उसकी पोशक हैं उन परिस्थितियों के द्वारा उसकी पहचान होती है अन्यथा अगर एक व्यक्ति जो आज सरपंच है आप उसको सरपंच साहब बोलते कल उसको पद से उतरना पड़ा ना। उसके बाद में आपको अगर वहां काम भी पड़ेगा तो वो सरपंच साहब आप आपके कहीं काम के नहीं क्योंकि उनकी वो पहचान जो थी वो उस कुर्सी की वजह से थी इसलिए हमारी सकल परिस्थिति में जो सारी पहचानें हैं वस्तुओं से है ऑब्जेक्ट्स से है तो इसलिए इस, इस स्थिति को बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या प्रमेयता की स्थिति इसको हम बोलते हैं सकल यह स्थिति पृथ्वी से पुरुष पर्यत होती है पुरुष यानी इंडिविजुअल पृथ्वी यानी प्रतीक है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच तन्मात्राएं इंटरनल ऑपरेटर्स मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति और पुरुष यह सब कुछ इस सकल के अंतर्गत आते सारे युद्ध जो तत्व आपको गिनाए अभी सारे सकल के अंतर्गत आते हैं तो सकल का प्रमाता बेहोशी में जीता है उस अपनी स्वयं की पहचान वास्तविक पहचान पूरी तरह से भूल चुका है जब वो मटके को देखता है तो मटका बन जाता है वो डिग्री को देखता है तो डॉक्टर बन जाता है वो कुर्सी पे बैठता है तो सरपंच बन जाता है उसकी सारी पहचान उन बाहरी चीजों से है उसके अपनी कोई पहचान है आपने उसको रामलाल बोला तो रामलाल बन जाता है वास्तव में उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है वो अपने आप को भूल चुका है और वही जो अपने आप को भूल चुका है वो है सकल उसकी पहचान सापेक्षिक है उसकी अपने निरपेक्ष कोई पहचान है उसकी सापेक्षिक पहचान है जो आप कहते हैं कि वो ऊपर वाला डब्बा निकलना क्योंकि एक नीचे वाला है इसलिए वो ऊपर वाला डब्बा होगा, गया आप उसको नीचे रख दिया था अब उसको आप नहीं बोल सकते ऊपर वाला डब्बा क्योंकि उसकी पहचान उससे थी जो एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा बैठा हुआ था इसलिए उसकी पहचान उस डब्बे से थी जो निचले वाला डब्बा अब निचले वाला डब्बा हटा हाँ दिया गया तो अब उसकी पहचान बदल गई इसलिए उसकी कोई वास्तविक पहचान ही नहीं हमारी कोई अपने वास्तविक पहचान नहीं हम अगर आप पूछें क्या है तो हम अपनी वास्तविक पहचान भूल चुके हैं हम उन चीजों से पहचाने जाते हैं जो हमारी बाहरी वातावरण है हमको कोई नाम दे दिया गया कोई पिताजी का नाम दे दिया गया एक जात दे दी गई एक धर्म दे दिया गया एक गांव दे दिया गया एक देश दे दिया गया एक डिग्री दे दी गई एक व्यवसाय दे दिया गया और इन सब चीजों से हमारी पहचान बनती यह है कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या प्रमेयता की स्थिति इस स्थिति का साधक अपना है को भूल चुका है जब कुर्सी को देखता है तो कुर्सी की तरह व्यवहार करने लगता है उसको कुछ नहीं मालूम रहता कि मैं कौन देखने वाला कौन है उसको भूल जाता है अब स्थिति के बाद है अगला प्रलय का अब यह समझ सकल का मतलब क्या होता है इसको सकल क्यों बोलते हैं यह भी समझ लें यहीं पर आता स का मतलब होता है विथ है ना साथ में और कल एक संस्कृत शब्द है कल का मतलब होता है संवेदना तो सकल वो प्रमाता है जो संवेदना के साथ में है उसकी संवेदनाएं कहां से आती हैं उसकी समस्त ज्ञानेंद्रियों से आती है उसकी ज्ञानेंद्रियां उसको उसकी पहचान करवाती है। वो अपनी पहचान उस संवेदनाओं के द्वारा स्थापित करता है अब इससे आगे है प्रलया कल प्रलया कल वो स्थिति है जो माया के बादलों में छिपी हुई है इसमें माया और उसके कंचुक इस स्थिति में आते हैं अब अच्छी तरह से समझें ये प्रमाता है ये उसकी स्थितियां हैं और इनकी एक एक शक्ति है अब यहां पर सकल की एक शक्ति उसको नाम सकल प्रमात्र शक्ति बोलते सकल प्रमात्र शक्ति का क्या मतलब उसने शिव को इस जीव के स्तर पर ला के रखा और उसको बांध दिया बस वस्तु तो यही रहना हर स्थिति की एक शक्ति है जो उसको उस स्थिति तक लाती है और उसमें स्थिर कर देती है और उस स्थिति से हिलने नहीं देती हर एक की शक्ति है जिसे सकल की शक्ति को बोलेंगे सकल प्रमात्र शक्ति यानी सकल तो एक स्थिति है जो पृथ्वी से पुरुष पर्यत पाई जाती है उसके प्रमात्र को सकल प्रमात्र बोलते हैं और जो उसको उस स्थिति में बांध के रखता है उस स्थिति में रहने की क्षमता भी देता है और उससे बाहर न निकलने की क्षमता देता है बाहर न निकलो इसी में रहो तो उसका नाम है सकल प्रमात्र इस तरह तीन चीजें हैं एक स्थिति है एक उस स्थिति का दर्शक है और एक स्थिति में बांधने वाली एक शक्ति है। क्योंकि यह चीज समझ में आएगी तब फिर हम आगे का जो योग है वो ठीक से समझ में आएगा अगर यह बात नहीं समझ में आएगी तो इसके आगे का योग समझने में कठिनाई आएंगे तो एक स्थिति है एक स्थिति का दर्शक है और एक उसकी शक्ति जो उस दर्शक को उस स्थिति में बनाए रखते बस उसको हमको बस इसी तरीके से समझना है कि एक स्थिति है एक उसका दर्शक है और एक स्थिति में बनाए रखने वाली उस दर्शक को उस स्थिति में बनाए रखने वाली एक शक्ति है जो उस स्थिति में उसको स्थिर कर देती है उस स्थिति से वो बाहर नहीं निकल पाता ये वो उसका वो उसकी शक्ति है तो यहां पर जो शक्ति होगी उसको हम बोलेंगे सकल प्रमात्र शक्ति यह सकल प्रमात्र है इसकी सकल प्रमात्र शक्ति उसको इस स्थिति में स्थिर रखे हुए है और उस स्थिति कहां से पाई जाती है वो पृथ्वी से पुरुष पर्यंत अब अगली स्थिति माया में पाई जाती है और माया के साथ उसके पांच कंचुकों में पाई जाती है जो पांच लिमिटिंग फैक्टर्स हैं पांच सीमांकन करे हुए हैं जब हमने अपनी कई बार बात करी है कला विद्या राग काल नियति पांच सीमांकन है कला उसको कुछ करने नहीं देती करने तो देती है लेकिन बहुत थोड़ा सा शिव की तुलना में अति अल्प विद्या उसको जानने नहीं देती जानता तो है वो लेकिन बहुत थोड़ा शिव की तुलना में नगड़ने सा राग के द्वारा वो आप तकाम स्थिति से एक रागी बन जाता है पूर्ण तृप्त से एक अतृप्त इंडिविजुअल बन जाता है काल के द्वारा वो समय में बांध दिया जाता है और नियति के द्वारा एक रूप में बांध दिया जाता है जैसे आप इस शरीर के बाहर नहीं जा सकते आज महेश्वर में तो इंदौर में नहीं हो सकते एक रूप स्थान के अंदर यानी आप स्पेस के अंदर लिमिटेड कर दिए गए मतलब उस इस स्थिति से आप बाहर नहीं आ सकते आप चाहो कि दो शहरों में एक साथ रह नहीं सकते आप सोचें शेर को यहीं बैठना तो मैं भी आता हूं आप जा नहीं सकते क्योंकि तो इस स्थिति में आप बांध दिए गए हो इसका नाम ही नहीं थी तो आपका समय में अंतरिक्ष में तुष्टि में ज्ञान में और कर्तृत्व में इन पांच आपकी शक्तियों में आपका सीमांकन कर दिया गया क्या आप इस सीमा से ज्यादा नहीं कर सकते इसको बोलते हैं माया के पांच कंचुक माया मतलब पावर ऑफ इल्यूजन भ्रम पैदा करने वाली शक्ति इतना तगड़ा भ्रम पैदा करती है कि हमको वो सत्य प्रतीत होता है जैसे हम कहते हैं कि संसार है उसमें कुछ चीजें ऐसी हो जिसे जादू दिखाने वाला होता है तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल वो सत्य है हालांकि उसमें सत्य कुछ भी नहीं है लेकिन हमको भ्रम हो जाता है कि सत्य है तो ये संसार के अंदर जो कुछ भी है वो शिव के सिवा कुछ नहीं है लेकिन हमको शिव के सिवा सब कुछ दिखता है शिव के सिवा कुछ भी नहीं है क्योंकि शिव का ही ये सब कुछ अपना ही रूप धरा हुआ है इसलिए शिव के सिवा कुछ भी नहीं और हमको शिव के सिवा सब दिखता है कुर्सी दिखती है मकान दिखता है आदमी दिखता है अपने दिखते हैं पराए दिखते हैं दोस्त दिखते हैं दुश्मन दिखते हैं सब दिखते हैं एक से एक करके चीजें सिर्फ शिव ने दिखता तो वही भ्रह्मी शक्ति है माया की तो माया का जो प्रमात्र है अब हम उसको जब योग पढ़ेंगे जब हमको ठीक समझ में आया कि माया का प्रमात्र कहां से आ गया कैसे आया जब हम आरोहण करने की स्थिति में आते हैं तो माया के प्रमात्र को बोलते हैं प्रलयाकल इसको प्रलय कल क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पर संवेदनाओं का प्रलय हो जाता है कल है ना? अभी अपन ने समझ लिया कल है ना संवेदना प्रलय कल मतलब संवेदनाओं का प्रलय जहां संवेदनाएं डिजॉल्व हो जाते उसके व्यक्तित्व में डिजॉल्व हो जाते और इस जगह पर प्रलायकल का प्रमाता उसको बोलेंगे प्रलयकल प्रमात्र और इस स्थिति में रोकने वाली शक्ति को क्या बोलेंगे प्रलयकल प्रमात्र शक्ति और प्रलय कल का प्रमाता पूरी तरह से बेहोश मूर्छा में होता है यहां पर उसका कोई होश नहीं होता है यहां पर उसका पूरा सांसारिक होश है लेकिन दोनों में फर्क यहां पर तीनों मल हैं, आणो मल भी काम कर रहा है कार्म मल भी काम कर रहा है माई मल भी काम कर रहा है हमने मलों को पढ़ा था जब तो जाना था कि आणो मल जो हमको सीमित करे हुए हैं जब उसको हम दीनहीन गरीब सीमित असहाय लाचार समझते हैं हम अपने आप को और महसूस भी करते हैं अक्सर कि हम इस मामले में लाचार हैं क्या कर लेंगे है ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हमारी सीमाएं हैं तो वो स्थिति ही है सकल की उसमें आर्णोमल है उसमें माईमल है माईमल है ना आपकी दृष्टि के अंदर शिव का शिवा सब दिख रहा है ये माईमल है और एक है कार्ममल जो हमारी कर्म कर्मेंद्रियों से जुड़ा हुआ है जो हम करते हैं जिस भावना से उसके अनुकूल हम रिएक्शन इन्वाइट करते जैसे हम कुछ करते हैं तो हम इस भावना से करते हैं कि हमको वो मिले जैसे हम एक बंदूक चलाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि टारगेट पर लगे और जिसको हम मारना चाहते हैं वो वो मर जाए तो इस तरीके से हम एक एक्शन करते हैं और उस एक्शन के परिणाम को चाहते हैं हम परीक्षा देते हैं चाहते हैं हम पास हो जाएं। हम किसी को व्यंग करते हैं चाहते हैं कि आहत हो जाए किसी की तारीफ करते हैं और चाहते हैं कि वह प्रसन्न हो जाए किसी को प्रताड़ित करते हैं और चाहते हैं कि ये दुखी हो जाए इस तरह हम एक टारगेट को लेके कोई काम करते हैं और उसके फल को चाहते हैं हम किसी को दान देते हैं और चाहते हैं कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए हम हनुमान जी को नारियल चढ़ाते कहते हैं हमारा बच्चा पास हो जाए हमको अच्छे नंबर मिल जाए इस तरीके से हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारे कार्म मल का जनक होता है ये कहां से करते हैं हम हमारी कर्म इंद्रियों से करते हैं जो हमारी पांच कर्म इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम कर्म करते हैं और कर्म फल इनवाइट करते हैं आणवल और माईमल ये हमारे ये शरीर के भीतर ही है इंटरनल ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है और कर्ममल हमारे शरीर के बाहर है क्योंकि हम कर्म बाहर करते हैं अपने शरीर के बाहर कर्म करते हैं विचारने से कर्म अमल एक्टिव नहीं होता मैं सोच लूं कि इसको एक थप्पड़ मारूंगा उससे कर्म अमल एक्टिवेट नहीं होता वो सक्रिय नहीं होता सक्रिय कब होता जब मैं वास्तव में आपको थप्पड़ मार दूं यानी ये कहां से होगा ये वेखरी वाणी से सक्रिय होगा कभी ये मध्यमा वाणी से पश्चिमी वाणी से सक्रिय नहीं होगा कार्ममल सक्रिय होगा जब एक, एक एक्शन कर दी जाती जब कोई निर्णय ले लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली या उसके अनुसार आपने एक्शन कर ली तो वो कार्मल सक्रिय होता है मैं सोचूं कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा उससे फेल नहीं हो जाओगे बाद में परीक्षा देने बढ़ तो पास हो सकते इसलिए आपका सोचने से कुछ नहीं लेकिन माइमल और आनोमल ये आपके विचारों से संबंध रखते हैं आपके मान्यताओं से संबंध रखते हैं आपके इंटरनल ऑपरेटर से मनबुदि अहंकार से संबंध रखते हैं तो सकल में तीनों मल है सकल के प्रमात्र के साथ में तीनों मल जुड़े हुए हैं माईमल भी जुड़ा है कार्म मल भी जुड़ा है और इन दोनों का जनक आणव मल भी जुड़ा हुआ है लेकिन ये प्रलय कल के प्रमात्र में एक मल कम हो गया या निष्क्रिय हो गया कल के दृष्टिकोण से कारमल गायब हो गया यहां पे कोई कारमल नहीं है यहां मात्र आणव मल और माईमल कार्यरत है और कार्मल गायब हो गया ये हमेशा मूर्छित अवस्था में होता है विचारहीन शून्यता में होता है प्लैगल क्योंकि यहां पर सारी संवेदनाएं विलीन हो चुकी अब इससे ऊपर एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष है बहुत बड़ी गैप है इसको हम बोलते हैं महामाया इसका जो इसको हम अर्ध तत्व बोलते हैं इसको तत्व की गिनती में नहीं लेते हम महामाया को महामाया एक बहुत बड़ी गैप है बहुत बड़ा अंतराल है ऋषियों के अनुसार एक बहुत बड़ा विशाल विस्तृत क्षेत्र है जो माया के बाद में शुद्ध विद्या के बीच में है हम अभी तक समझते हैं माया माया के बाद शुद्ध विद्या जैसे शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर शुद्ध विद्या उस माया आ पर उस माया और शुद्ध विद्या के बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल है उस अंतराल को हम महाशून्य बोलते हैं और वो है महामाया एक विशाल शून्य है जो है महामाया और उस महामाया के क्षेत्र तक जब ऊपर ये महामाया को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बादल है खूब सारे बादल हैं हम एक हवाई जहाज में जा रहे हैं हम उस वो हवाजहाज हौ, का क्या है उद्देश्य किन बादलों के ऊपर जाना इस माया के क्षेत्रों को पार करना बादल माया है अब इसके ऊपर जब जाता है तो ऐसा क्षेत्र आता है जहां बादल बार बार आ जाते हैं कभी हमारा दृष्टि खुली हो जाती है और कभी फिर बाधित हो जाते है। कभी फिर दृष्टि खुल जाती है कभी दृष्टि फिर बाधित हो जाती है इस स्थिति में यह जो प्रमात्र होता है जिसको विज्ञानाकल प्रमात्र बोलते हैं और विज्ञानाकल प्रमात्र शक्ति उसको इस स्थिति में संभाले रखती है और ये विज्ञानकल प्रमात्र का प्रमा प्रमाता ये इसकी जैसे अभी अभी प्रसव हुआ है इसका अभी अभी आंखें टिमटिमाता है अभी अभी आंखें खोलता है इसको क्षणभर समझ में आता है कि सब कुछ सत्य क्या है मैं ही सत्य हूं हल्का सा समझ में आने लगता है कि मैं ही सत्य हूं और फिर उसकी आंख लग जाती है फिर भूल जाता है फिर वो आंखें खुलती है कि मैं ही सत्य हूं फिर भूल जाता है फिर उसको संसार का सत्य दिखाई देना फिर वो भूल जाता है फिर बेहोश हो जाता है इस बेहोशी से बाहर आता है इस जगह पर तीनों मल गायब यहां पर एक मल गायब हुआ या दो मल गायब हुआ या तीन मल गायब हुआ यहां पर एक मल तीनों मल हैं, यहां एक मल गायब हुआ यहां पर दो मल गायब है मात्र आणो मल है यहां पर अभी अभी आणो मल है यहां पर लेकिन मल और माई मल गायब हो गए माई मल के गायब होते से उसको सत्य के दर्शन होते हैं आप कल्पना कीजिए जब हम मेरे को शिव शिव दिखाई देने लगेगा जो माई मल के कारण नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरी दृष्टि खुलने लगेगी जब मुझे दिखने लगेगा कि हां हां नहीं जिसको मैं मकान समझ रहा हूं वो भी शिव है जिसको मैं दुश्मन समझ रहा हूं वो भी शिव है जिससे मैं प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं वो भी शिव है जिन विचारों को मैं अच्छा समझ रहा था वो भी शिव है और जिनको बुरा समझ रहा था वो भी शिव है जिनको मैं नेगेटिव समझ रहा था वो भी शिव है।, है जो पॉजिटिव समझ रहा था वो भी शिव तो ये मुझे जब शिव के सत्य के दर्शन होने लगते हैं टिमटिमाती मेरी आंखें उस समय मुझे विज्ञानाकल प्रमात्र की स्थिति पहुंचते, इससे ऊपर उठते हुए विज्ञानकल प्रमात्र की स्थिति में पहुंच जाता है एक महान शून्य है यह महामाया के क्षेत्र में है और विज्ञानकल का प्रमात्र उस मूर्छा से बाहर आता है अब उसका शुद्ध मार्ग में शुद्ध विद्या में प्रसव होने वाला है यहां पर यह कह सकते हैं जैसे प्रसव वेदना शुरू हो गई उसकी क्योंकि अभी तक वह गर्भ में था महामाया के गर्भ माया के गर्भ में था माया के गर्भ में वह सकल था वह बेहोश था अपने आप को भुला हुआ था अपने आसपास की वस्तुओं से उसकी पहचान थी उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी उसके अपने कोई भी पहचान ऐसी नहीं थी जो उसके वास्तविक पहचान हो उसके बाद वो एक गहरी बेहोशी में चला गया जहां उसका कार्ममल शांत हो गया उसके बाद में वो फिर से उसकी आंख टिमटिमाने लगी होश माने लगा क्योंकि वो उन बादलों के बाहर जाने लगा था उन माया के बादलों के ऊपर उठने लगा था अभी वो ऐसा सा जैसे हम डूबता उतराता है कोई बहुत गहरे समुद्र में से ऊपर तक तो आ गया वो भी कभी कभी डूबता है कभी उतराता है इस तरीके से वो विज्ञानकल की स्थिति में प्रमाण रहता है कभी उसकी आंख खुलती कभी बंद होती कभी सत्य दिखता है कभी फिर भूल जाता है फिर सत्य दिखता है भूल जाता है लेकिन वो इस वक्त होश में आने लगता है अब यहां वो मूर्छित था और वास्तव में जब योगी इस स्थिति से गुजरता है तो पूरा मूर्छा का शिकार हो जाता है जब प्रयाकल की स्थिति में होता है वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि इनवेरिएबली ही बिकम्स अनकॉन्शियस निश्चित रूप से अनकॉन्शियस हो जाता है लेकिन उसकी फिर से वो चेतना पकड़ता है लेकिन जब वो चेतना पकड़ता है तो वो उन माया के पर्दे को भेद के उसके ऊपर उतरने लगता है तो इस स्थिति एक महाशून्य की स्थिति है या व्हाइट की स्थिति है जिसको महामाया बोलते हैं और उसके परमात्र को विज्ञानाकल क्योंकि यहां पर उसको विज्ञानकल क्यों बोलते हैं कि उसकी जो संवेदनाएं हैं अब वो ज्ञान से जुड़ने लग रही है उसको एक सत्य का ज्ञान होने लगा है लेकिन अभी उसको उन संवेदनाओं के द्वारा ही सत्य का ज्ञान हो रहा है ये एक अस्थायी स्थिति यहां पर कहीं स्थायित्व नहीं है उसको वो आंख मीचता है खोलता है एक बच्चे की तरह है जो अभी उसका जिसका प्रसव होने वाला है और इसके बाद आगे शुद्ध विद्या की स्थिति आती है। शुद्ध विद्या की स्थिति में आते ही वो पूरी तरह से जागरूक हो जाता है उसको वहां पर तीनों मल समाप्त हो गए यहां तीनों मल थे यहां दो मल थे यहां एक मल था अब यहां पर शून्य मल है कोई मल नहीं है अब यहां पर यहां आणों मल पूरी तरह से समाप्त यहां आणो मल पिघलने लगता है यहां पर आणो मल इस प्रमात्र को मंत्र प्रमात्र बोलते हैं जब वो शुद्ध विद्या की स्थिति में आता है उसको हम मंत्र प्रमात्र बोलते हैं। ये मंत्र शब्द मनन से आता है और से त्राण का मतलब होता है त्राण मतलब रक्षा करना जब उसको अपने शुद्ध स्वरूप का इस ब्रह्मांड के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होने लगता है तो वो मंत्र प्रमात्र कहलाता है और इस स्थिति में जो शक्ति होती है वो मंत्र प्रमात्र शक्ति कहलाती मंत्र प्रमात्र शक्ति उसको इस स्थिति में रखती है योगी को इस स्थिति में बांध रखती है यह स्थिति बावजूद इसके कि अब उसकी आंखें खुल गई हैं। यह स्थिति अस्थाई है थोड़ी सी देर आंखें खुलती हैं उसको पूर्ण ज्ञान का प्रकाश उसको दिखाई देने लगता है जैसे उन बादलों के ओर ऊपर चला गया लेकिन वो फिर बार बार उसको भूल जाता है फिर भूल जाता है फिर आंखें खुलती है। इसकी सजगता स्थिर नहीं है अब हर स्थिति का एक मंत्र है इसको बोलते हैं इदम मंत्र यहां पर हमको सब इदम का मतलब होता है संसार संस्कृत में इदम का मतलब होता है धिस टीएच आई एस धिस यह मंत्र प्रमात्र का मंत्र होता है अहम अहम इदम इदम कभी उसको अहम अहम दिखाई देता है कि मैं हूं उसको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होने लगता है लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि उसको संसार मिथ्या दिखाई देता है जो वेदांत की मान्यता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वो इस स्थिति तक की बात है उसको संसार मिथ्या दिखाई देने लगता है और अपनी चेतना सत्य की तरह दिखाई देते कि मेरी चेतना है जो मेरा अपना आत्मा है वही इस ब्रह्मांड का सत्य है और उसके आगे उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको ब्रह्मांड मिथ्या दिखाई देने लगता है उसमें दिखता है कुछ भी नहीं है सब कुछ नकली है सब क्रिएटेड है फालतू की चीजें हैं और मैं वास्तव में मेरी चेतना है वो उसमें सत्य स्वरूप है और इस स्थिति को मंत्र प्रमात्र बोलते हैं और इसमें मंत्र प्रमात्र शक्ति होती है जो उसको इस स्थिति में संभाले रखती है इसके आगे ईश्वर की स्थिति लेकिन इसको एक मिनट मंत्र प्रमात्र में जब उसकी जागरूकता घटती बढ़ती रहती है जब जागरूकता बढ़ती है तो बोलता अहम अहम उसको अनुभव होता है अहम अहम का यानी मैं हूं और मैं ही हूं क्यों परम सत्य मैं ही हूं और मैं ही हूं और कुछ भी नहीं है ना लेकिन जब उसकी चेतना थोड़ी घटती है तो उसको लगता है इदम इदम है ना ये संसार है ये संसार है लेकिन यह संसारी है मिथ्या है सत्य नहीं है इसलिए उसको इस उस संसार से अपने आप को अलग समझता है उसको अब उसमें माया का कोई प्रभाव नहीं अब यहां पर कार्ममल का कोई प्रभाव नहीं है माईमल का कोई प्रभाव नहीं है लेकिन उसका ज्ञान स्थिर नहीं हुआ अभी उसके उसके ज्ञान में अभी स्थिरता नहीं आई है अभी भी उसकी आंख खुली है पूरा जाग रहा है सत्य को देख रहा है, लेकिन वो अपने चेतना के सत्य को देखता है इस ब्रह्मांड के सत्य को नहीं देखता हमने पहले बात करी थी कि जब हम जीव भाव में होते हैं तो हम चमड़ी के अंदर अपने आप को बोलते हैं इसको बोलते हैं हमारी जीव चेतना एनिमल कॉन्शियसनेस इसके बाद हम संसार को मिथ्या और अपनी आत्मा को सत्य मानते हैं वह है गॉड कॉन्शियसनेस और जब हम उस ब्रह्मांड को अपना स्वरूप समझते हैं वह है यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सर्वोच्च सार्वभौम ईश्वर चेतना तो यहां पर हम कहां तक आ गए गॉड कॉन्शियसनेस तक आ गए इस जगह के ऊपर शुद्ध विद्या का जो प्रमाता है वो सब कुछ अपने चेतना के सिवा मिथ्या समझता है और जब इदम का भाव आता है तो उसको मिथ्या दिखाई देता है अहम का भाव होता है तो उसको सत्य दिखाई देता है और इसके बीच में वो दोनों को बराबर के पलड़ों पर तोलता रहता है कभी अहम अहम कभी इदम इदम ये उसका भाव अब इसके ऊपर जब वो बढ़ता है ईश्वर स्थिति में जाता है ईश्वर स्थिति में उसका अनुभव होता है इदम अहम उस स्थिति में वो अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को महसूस करता है यह स्थिति के लिए काश्मीर शिव दर्शन के ऋषि कहते हैं कि जो इस स्थिति तक एक बार पहुंच गया अब उसका नीचे गिरना असंभव है अने वो अब परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर चुका है इसके बाद वो शिवत्व तक अपने आप पहुंच जाएगा अब उसको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता इस, इस स्थिति तक अगर आप ध्यान करते हुए योग करते हुए पहुंच गए इसके बाद में नीचे गिरना असंभव है आपका नीचे गिरने का मतलब वापस उस स्थिति में आ जाना जिस स्थिति से वापस उठने के लिए अथक प्रयास करना पड़े इस स्थिति का अनुभव है इदम अहम यानी इस और इसको बोलते हैं मंत्रेश्वर क्योंकि अब उसका जो मंत्र था वो उसके ऊपर उसने मास्टरी कर ली स्विटी कर ली उसने उसके ऊपर शासन कर लिया वो मंत्र अब उसका वो अनुभव उसका गुलाम हो गया उस अनुभव का वो स्वामी हो गया कि ये ब्रह्मांड और मैं मेरे भीतर ब्रह्मांड है मेरे अंदर ब्रह्मांड है ये उसको गहराई से बोध हो गया कि ब्रह्मांड मेरे भीतर है तो उसको अपने और विस्तृत सत्य के दर्शन हो गए तो इस स्थिति का नाम है मंत्रेश्वर और इस स्थिति में स्थिर करने वाली शक्ति का नाम है मंत्रेश्वर प्रमात्र शक्ति अब इस, इस स्थिति से वो आगे बढ़ता है इससे और ऊपर उठता है उस स्थिति में उसका अनुभव हो जाता है अहम इदम अभी उसके ब्रह्मांड अपने भीतर महसूस हो रहा था उसको लेकिन अब वो पहुंच गया कहां सदाशिव के स्तर पर इस स्थिति को मंत्र महेश्वर बोलते हैं वो शिव के तुल्य हो गया शिव के बराबर बैठ गया जाके श्रुतुल्य होंगे उस स्थिति में उसकी स्थिति हो जाती है सदाशिव की और उसको बोलते हैं मंत्र महेश्वर प्रमाथ उसका अनुभव है अहम इदम अब उसको सारा ब्रह्मांड भी दिखाई दे रहा है और स्वयं भी दिखाई दे रहा है और उस ब्रह्मांड में वो स्वयं की चेतना को देखता है पहले वह अपने अंदर ब्रह्मांड को देख रहा था ईश्वर स्थिति में अब वह ब्रह्मांड को उसी स्थिति में देखता है जिस इस स्थिति में है और उस स्थिति में वो ब्रह्मांड में अपनी चेतना के दर्शन करता है, अंतरिक्ष में भी समय में भी और पदार्थ में भी इन तीनों जो यूनिवर्सल एंटिटीज हैं तीनों समय अंतरिक्ष और पदार्थ तीनों में उसको अपनी चेतना दिखाई देती कि मेरी चेतना से इन तीनों का आविर्भाव हुआ है मेरी चेतना और मेरे चेतना के सिवा और कुछ भी नहीं है यह सब कुछ ब्रह्मांड में हो इसलिए उसको पूर्ण ज्ञान उसका सदाशिव स्थिति में उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है और वो शिव अवस्था को प्राप्त हो जाता है अब अगली अवस्था है शिव अवस्था तो आप वो सदाशिव अवस्था में और शिव अवस्था में क्या फर्क है शिव अवस्था हमारा टारगेट है अंतिम है फाइनल टच है फाइनल बिंदु है जिस अवस्था के बाद में और आगे कोई अवस्था नहीं है विक्टोरिया टर्मिनस है वहां पर कोई और ब्रिज नहीं है क्यों कि वहां पर जाने के बाद में आपको और कहीं आगे जाने की जगह नहीं बची वो एक शिखर बिंदु है शिवावस्था शिवावस्था में और सदाशिव अवस्था में ध्यान से समझो एक बारीक फर्क है यहां पर वो ब्रह्मांड में स्वयं के चेतना को देखता है यानी वो ब्रह्मांड को तो देख रहा है उसके लिए ब्रह्मांड निर्मित है उसके लिए ब्रह्मांड का अस्तित्व है मतलब बारीकी से फिर भी दो चीजें हैं एक मैं हूं और एक ब्रह्मांड है मतलब उसको एक निर्मित ब्रह्मांड में अपनी चेतना को देख रहा है लेकिन ब्रह्मांड को तो देख रहा है इसलिए वहां पर एक ब्रह्मांड है और एक उसका प्रमात्र है उस परमात्र का नाम मंत्र महेश्वर है और एक निर्मित है संसार या यूनिवर्स जिसमें वह अपने स्वयं की चेतना को इंटेंगल देख रहा है कि मेरी चेतना का विकास मतलब उससे जानता है कि मैं हूं और मेरा विकास है यहां पर बारीकी से द्वेत अभी भी बचा हुआ है एक बारीक द्वेत बचा हुआ है कि एक ब्रह्मांड है और मैं और शिवा अवस्था में अवस्था भी शिव है और उसका दर्शक भी शिव है उस जगह पर एक बिंदु स्वरूपता है जहां पर कि ना कहीं ब्रह्मांड है न कहीं परमात्र है वरण वहां पर दोनों चीजें आके मिल गई जो अलग अलग दिशाओं से आ रही थी लेकिन यहां पर आकर एक जा अब इस जगह पर ना कोई ब्रह्मांड है ना कोई इस ब्रह्मांड का दर्शक है ना वहां पर कोई मंत्र है कोई मंत्र नहीं है और वहां पर क्या है एक चिर शांति है चित आनंद वहां पर पूर्ण विश्राम है हर जगह के ऊपर हल्ला है हर जगह पर एक मंत्र है हर जगह पर एक जुड़ाव है ब्रह्मांड और मैं और मेरे और ब्रह्मांड के बीच में दूरी भी कम होती जाए और भेद भी कम होता जाए और शिव अवस्था के पहले सदाशिव अवस्था में वो भेद करीब करीब समाप्त तो हो गया ब्रह्मांड का और मेरी चेतना का भेद करीब करीब समाप्त तो हो गया लेकिन फिर भी बारीक अवस्था में भेद था क्योंकि उस वक्त भी ब्रह्मांड था उस वक्त भी एक मंत्र था जो अनुभवकर्ता का मंत्र था कि इस ब्रह्मांड में मेरी ही चेतना मेरे को दिखाई दे रही है लेकिन वहां पर शिव अवस्था में ना कोई ब्रह्मांड है ना कोई ब्रह्मांड को देखने वाला है क्योंकि वो अकेला ही है वो स्वयं ही है और उसका मंत्र है अहम बस अहम उसमें कोई तरह का अहम के सिवा कुछ भी नहीं ईश्वर इस स्थिति में क्या था इदम अहम यानी मेरे भीतर ब्रह्मांड है सदाशिव अवस्था में सारा ब्रह्मांड है उसमें मेरी चेतना विकसित दिखाई दे रही है और शिव में अहम वो शांत स्वरूपता है बस मैं हूं बस हूं कोई डिस्कशन नहीं कोई बातचीत नहीं कोई अनुभव की बात नहीं क्योंकि वहां पर अनुभव करने के लिए अनुभव करने वाली चीज की भी जरूरत होती है कि मैं अनुभव करूं तो किसका एक चीज होना चाहिए जिसका मैं अनुभव करूं जैसे मैंने आपके आनों का अनुभव करा तो आप अलग हो मैं अलग हूं शिव का अनुभव एक ही है मैं हूं और वह आनंद में हूं वो आनंद स्वरूपता ही उसका अनुभव है उसका विमर्श वह ही उसका अनुभव और उसके विमर्श में क्या है आनंद शक्ति उसके विमर्श में दो चीजें मुख्य है चैतन्य और आनंद जब तक वो महेश्वर स्थिति में है जब तक उसके मात्र दो शक्तियां हैं चेतन और आनंद चेतन मतलब वो निर्जीव नहीं है वो कॉन्शियस है पूरी तरह से जागरूक है और वो पूर्ण आनंद में है जो ब्रह्मांड का सारा आनंद इकट्ठा कर लो एक बिंदु पर ला टिका दो हमको छोटे छोटे बिंदु स्वरूप आनंद के अंदर ही हम तो खो जाते हैं उसमें पागल हो जाते हैं उस आनंद को वह सारा ब्रह्मांड का सारा आनंद एक साथ ला एक बिंदु पर टिका दो वह आनंद है उसके पास क्योंकि सारे आनंद का स्रोत उसी से है और अब उस आनंद का लॉजिक भी है क्योंकि हमारे आनंद में क्षणिकता है हमारे आनंद में विरोध है हमारे आनंद का रोक है क्योंकि हमको जो भी आनंद प्राप्त होता है माया के क्षेत्र में उस आनंद की सीमा है उस सीमा के अंदर ही हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं हम असीम आनंद प्राप्त नहीं कर सकते जो वासनाजन्य आनंद है वो भी ससीम है उस सीमा के बाद वह आनंद आनंद देना बंद कर देता है और वो राग वो फिर से उसकी इच्छा पैदा करता है हम खाना भी खाते हैं पेट भर जाता है इच्छा खत्म हो जाती है दूसरे दिन फिर भूख लग जाती है इस तरह हम बार बार बार बार उस चक्र में गोल गोल घूमते रहते हैं क्योंकि हमारा वो आनंद क्षणिक है उस आनंद के दर्शन होते हैं भोजन करने के और फिर वह आनंद खो जाता है फिर आनंद के दर्शन होते फिर वह आनंद खो जाता है इसमें आगे हम और भी कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे बड़ी काम की है कि जब इस क्षणिक आनंद से भी हम हमारा जो सरोकार होता है जैसे मेरे को बहुत भूख लग रही है और भोजन आया और मेरा पहला स्पर्श उस भोजन के साथ हुआ उसके साथ मैं अपनी चेतना को सर्वोच्च स्थिति तक ले जा सकता बहुत प्यास लग रही है और ठंडा जल पीने को मिला उसकी पहली बूंद के साथ उस पहली बूंद के स्पर्श के साथ ही मेरी चेतना को सर्वोच्च स्थिति तक ले जा सकता ये क्रम विद्या है और इसके योगी को कौलिक बोलते हैं और इस विद्या का नाम है कामकला जो आपकी तीव्रतम राग के साथ में जब आप उस चाही गई वस्तु से पहला संसर्ग होता है तो उस पहले क्षण के अंदर आप अपनी चेतना को एकदम ऊपर के स्तर तक ले सकते तब तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कौलिक योग कैसा होता है लेकिन संयोग वह सभी बात उसकी निकल गई लेकिन शिव अवस्था की बात कर रहे थे हम तो शिव अवस्था में मूलतः महेश्वर स्थिति में दो ही अवस्थाएं होती है चेतन और आनंद ये उसके मूल स्वभाव में इनहेरेंट है मतलब शिव की पहचानी उस चेतन आनंद से क्योंकि वह चेतन है चेतन और चैतन्य दोनों में फर्क है चेतन तो हम भी हैं आप भी हो ये पंखा भी चेतन है ये बंद हो जाएगा बोले साला इसकी चेतना कहां चली गई करंट चला गया ये लाइट भी चेतन है ये मच्छर भी चेतन है लेकिन चैतन्य वो है जो इन सबको चेतना देता इन सबको चेतना देने वाला चैतन्य है दोनों में एक शब्द में एक छोटा सा फर्क है चेतन वो जो चेतना से भरा है लेकिन चैतन्य वो जिसने चेतना से सबको भरा है चैतन्य ही वास्तव में परम सत्य जैसे पहला सूत्र पढ़ा था चैतन्य महात्मा चेतनम आत्मा नहीं था चैतन्य महात्मा ना जो सबको चेतन करे वो ब्रह्मांड का परम सत्य है जो सबको चेतन करता है जो स्वयं चेतन नहीं होगा तो दूसरों को चेतन तो कर ही नहीं सकता जो सबको धनवान बना दे वो खुद तो निर्धन हो ही नहीं सकता जो सबको आनंद से भर दे वो खुद तो आनंद से होगा ही तो सबको शक्ति दे इस पंखे को भी घूमने की शक्ति दे और जमीन को भी भूकंप की शक्ति दे और सूर्य को भी जलने की शक्ति दे तो वो सारा शक्तिमान स्वयं तो उन सब शक्तिशियों से बड़ा शक्तिशाली होगा ही सारी शक्तियां उसी से उधार ली गई हैं इसलिए उस शक्ति के स्वामी को आनंदित होना नेचुरल है क्योंकि उसकी शक्ति को भेदने वाला रोकने वाला उस पर बांध बनाने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि उस सबके लिए शक्ति की जरूरत होगी किसी आनंद को कम करने के लिए शक्ति की जरूरत होगी आप कहीं जाना चाहो कि मेरे को वहां जाके बहुत मजा आएगा लेकिन किसी ने पकड़ के हाथ पकड़ के गिरफ्तार कर लिया तो आप वहां नहीं जा सकते एक शक्ति से आप रुक गए एक शक्ति आपके आनंद को कम कर सकती लेकिन यहां इसके आनंद को शिव के आनंद को कोई इसलिए कम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शक्ति से बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं और सारी शक्तियां उसी की अनुगामिनी हैं इसलिए उसकी शक्ति को हम बोलते हैं स्वातंत्र शक्ति उसी को हम अपने आध्यात्मिक से अलग हटके पुराणों में बोलते हैं दुर्गा शक्ति उसी को बोलते हैं मां उसी को त्रिपुर सुंदरी सैकड़ों नामों से बुलाते हैं वही आदि शक्ति है वही आद्या है तो वही माहेश्वरी शक्ति है तो उस शक्ति का स्वामी उस शक्ति के रूप चेतन और आनंद है और जब वो ब्रह्मांड बनाने को उद्यत होता है तब उसके साथ में चेतन और आनंद शक्ति मिलकर किस तरह इच्छा और ज्ञान शक्ति से मिलकर इस ब्रह्मांड को बनाती हैं उसको अपन सात्विक सूत्र में पढ़ेंगे वो बहुत ही आनंददायक सूत्र है बहुत मजेदार सूत्र है उससे हमको संसार के रहस्य समझ में आते हैं कि संसार कैसे बनता है तो ना कि वो चेतन और आनंद शक्ति मिलकर इच्छा ज्ञान और क्रिया नामक तीन शक्तियों का और रूप देते क्योंकि ये शक्तियां बाद में आती हैं ये इसलिए उसके मूल स्वरूप में नहीं गिन जाते। पांच शक्तियां हैं उसकी चेतन आनंद इच्छा ज्ञान क्रिया लेकिन इच्छा ज्ञान क्रिया ये अलग है और जब वो इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति से आवेशित होता है तो उसको हम अनुत्तर शिव बोलते हैं। महेश्वर शिव तब तक है जो अपने आप में मस्त है चेतन और आनंद रूप में मस्त है उसमें उसको कोई इच्छा नहीं है कोई क्रिया करने की इच्छा नहीं उसमें और उस वक्त वो जब सब कुछ अपने में समेटता है जब ब्रह्मांड का प्रलय करता है सारा ब्रह्मांड वापस जिस प्रकार से ऑसिलेटरी मूवमेंट करते हो बाहर जा रहा है वैसे मूवमेंट करते हो अंदर आ जाता है यह एक आवर्त गति है जो बाहर जाती है फिर भीतर आती है भीतर आते, आते आते उसकी स्पीड अनंत हो जाती है और वो एक बिंदु में समा जाती है उसके बाद में वो अनंत गति से विस्फोट करता है और वो गति बाहर जाते जाते जाते जाते, जाते बहुत सीमित हो जाती है जिस गति से समाता है वो अनंत गति है और उसी अनंत गति से वो वापस विस्फोट होता है और उसी विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का पुनर्जन्म होता है और वो फिर धीमी गति से बाहर आखिरी में जाकर स्थिर हो जाता है और उसकी स्थिरता को क्षणभर भी स्वीकार न करते वो वापस निकोड़ने लगता या तो ब्रह्मांड एक्सपांशन में होगा या कॉन्ट्रैक्शन में होगा ब्रह्मांड कभी स्थिर नहीं रहता वो क्षण भर भी वो ब्रह्मांड स्थिर नहीं है इसलिए उसकी वो शक्तियां जो ब्रह्मांड बनाने के लिए उद्दत हैं, इच्छा ज्ञान क्रिया इच्छा उसका एक खेल है कि चलो एक खेल खेलते और उस खेल के लिए उसको इन दो और शक्तियों की जरूरत पड़ती ज्ञान और क्रिया शक्ति जब यहां पर आप जैसे आदमियों को बनाया तो उसने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों दिन उस ज्ञान शक्ति से वो आपका पुरुष बना और क्रिया शक्ति से आपकी प्रकृति बनी इस तरह कैसे बनती है, उसको हम सातवें सूत्र में पढ़ेंगे और वो बहुत ही मजेदार सूत्र है लेकिन अभी फिलहाल हम शिव का स्वरूप पूछ रहे हैं क्योंकि यहां से हमने शिव स्वरूपता तक की छलांग लगा दी कि सकल से लेकर शिव स्वरूपता कैसे प्राप्त करें उसकी विधि हम बाद में पढ़ेंगे इस योग को कैसे करेंगे ताकि हम यहां से यहां यहां से यहां यहां होते चले जाए है ना कैसे हम पंचदश विधि करेंगे त्रयोदश विधि करेंगे एकादश विधि करेंगे इन विधियों को हम इसके बाद पढ़ते क्योंकि तो उन विधियों का रहस्य पढ़ेंगे करना तो आपको ही है स्वयं जितना करोगे लेकिन हम रहस्य तो जाने कि इन रहस्यों में क्या है पंचदश विधि कैसे है त्रयोदश विधि कैसे है एकादश विधि कैसे है नवदश नवम विधि इस तरीके से दो दो के घटने से कैसे यह विधियां अलग अलग स्वरूप लेती हैं और एक से उत्तर उत्तर थोड़ी गहराई से कठिन तय होती चली जाती है तो यह स्थिति में हम शिव की मूल स्थिति है महेश्वर की स्थिति मंत्र महेश्वर है सदाशिव और उसके बाद महेश्वर और महेश्वर की स्थिति है महेश्वर शिव की जब वो पूरी तरह से बिंदु स्वरूप संकुचित हो गया एक बिंदु में आ गया उसकी सारी शक्ति उस बिंदु में समा गई वो पूरी तरह से आनंद मग्न है पूरी तरह से चेतन और आनंद स्वरूप है उस स्वरूप को हम माहेश्वर शिव बोलते हैं। जैसे ही उसके अंदर फिर से एक्सपांशन की स्थिति आती हम उसको फिर अनुत्तर शिव बोलते हैं। क्योंकि अनुत्तर शिव बोलने के लिए कोई और चाहिए जो उसको अद्वितीय का है क्योंकि द्वितीय की कोई संभावना हो वो ब्रह्मांड बनने के साथ ही संभावना पैदा होती है उसके पहले संभावना कोई है ही नहीं वो जब है और और कुछ नहीं और ना उसकी कोई इच्छा है उस समय वो माहेश्वर शिव है तो माहेश्वर शिव की परमात्रता में माहेश्वर शिव ही दर्शक है और माहेश्वर शिव ही स्थिति है और माहेश्वर शिव शक्ति उसकी शक्ति है जिसको हम स्वातंत्र शक्ति भी बोल सकते हैं जैसे यहां पर बोला था सकल प्रमात्र शक्ति यहां पर प्रलयाकल प्रमात्र शक्ति यहां बोले विज्ञानाकल प्रमात्र शक्ति यहां पर बोला हमने मंत्र प्रमात्र शक्ति ऐसे ही उसकी महेश्वर प्रमात्र शक्ति है और उसी का नाम परावाणी है उसी का वाण संविध है उसी का नाम पार्वती है दुर्गा है आद्या है उसी का नाम स्वातंत्र शक्ति हम यहां पर हमारे जो टेक्निकल वर्ल्ड है इस जगह पर अब उस मां को संबोधित करने का है उसका नाम है स्वातंत्र शक्ति तो जो उसकी स्वातंत्र शक्ति है वो आनंद और चेतन रूप में मूल रूप में विद्यमान होती है और बाकी जो रूप हैं उसके वो तब होते हैं जब वो अपने विमर्श में ब्रह्मांड को वापस फिर से पैदा करने की स्थिति करता है या जब उसकी स्थिति इच्छा होती है मैं वापस ब्रह्मांड को बनाऊ ठीक है ना तो यह हमने इसके आरोहण को पढ़ा लेकिन इस आरोहण के बाद में योगी अगर नीचे उतरने में असमर्थ है वापस सकल की स्थिति तक नहीं आ सकता तो अभी वास्तविक शिवात्ता को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि शिवात्ता या शिवमयता तब ही सार्थक होती है जब उसके पास एक स्वातंत्र होता है अगर वो ऊपर चढ़ सकता है तो नीचे भी उतर सकता है और अगर नीचे उतर सकता है तो फिर से ऊपर चढ़ सकता है। अगर फिर से वो इंडिविजुअल बन सकता है तो फिर से शिव बन सकता है और फिर से शिव बनता तो फिर से इंडिविजुअल बन सकता है इसलिए उस ब्रह्मांड की दौड़ में अब उसको कोई नहीं रोक सकता उसकी मर्जी आएगी जीव बन जाएगा उसकी मर्जी आएगी तो प्रलायकल या विज्ञानकल या मंत्र की स्थिति में जाके खड़ा हो जाएगा क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड का इकलौता मालिक है वो अगर तुम कहकर नहीं शिवा तो तत्व तब पहुंच गया वो शिव स्वरूपता अब वो नीचे नहीं उतर सकता तो फिर वो शिव ही नहीं क्योंकि शिवातोता तभी सिद्ध होगी जब वो पूर्ण स्वतंत्रता होगी शिव में और जीव में एक फर्क है शिव ने जब जीव स्वरूप लिया तो वापस शिव स्वरूपता जाने का रास्ता भूल गया लेकिन शिव ने कभी जीव तक जाने की या वापस आने की रास्ता कभी नहीं भूलता वो है ना क्योंकि वो परम स्वतंत्र है। वो जब वापस यहां तक आ सकता है तो ऊपर भी जा सकता है और ऊपर जा सकता है तो वापस नीचे पैसा यानी पूरी दौड़ लगा सकता है यहां से वहां तक पूरे ब्रह्मांड 36 तत्वों में वो पूरी स्वतंत्रता से आ जा सकता है तो जो स्वतंत्रता से आ जा सके वो शिव और जो अपनी स्थिति से बाहर ना आ सके वो जीव क्योंकि जीव को वो शक्ति बांध लेती है सकल प्रमात्र शक्ति उसको सकल स्थिति में बांध लेगी वो सकल से आगे नहीं बढ़ पाता अब वो उसके लिए उसी शक्ति का उपयोग करके ध्यान करके जब आगे बढ़ता है तो प्रलायकल की स्थिति में विवाह जाके और इस बेहोशी के बाद जब उसकी फिर आंखें खुलती है तो फिर वो विज्ञानाकल की स्थिति में आता है तो वहां पर वो फिर एक शक्ति उसको बांध लेती है विज्ञानाकल प्रमात्र शक्ति वो उस शक्ति के साथ फिर से उसी शक्ति का उपयोग करता है और फिर आगे बढ़ता है क्योंकि यहां पर शक्ति का विरोध नहीं कर सकते आप यहां पर शक्ति का उपयोग करना है शाक्त का मतलब है कि वह हमारी शक्तियां जिनसे हम घिरे हैं जिनसे हम बने हैं जो हमारे नियंता है जो हमारी शासक हैं, उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके हम अपनी शिवता को प्राप्त करें क्योंकि हमारे पास उसका विरोध करने की तो शक्ति है ही नहीं क्योंकि हम जिस शक्ति से भी विरोध करेंगे उससे बड़ी शक्ति पहले सामने खड़ी है तो माया शक्ति पूर्ण स्वतंत्रता की शक्ति है उससे लड़के आप कभी भी पार नहीं पा सकते इसका एक गहरा संदेश जो गुरु, गुरुदेव बताते हैं कि अब तुमको क्या समझ में आ गया कि माया से लड़के तुम तो माया के पार नहीं जा सकते तो हां सब आ गया शिष्य ये बोलता कि सब समझ में आ गया माया से लड़के हम पार नहीं जा सकते माया की शक्ति का उपयोग करके हम जा सकते हैं माया से लड़के नहीं जा सकते इसका मतलब इसका मतलब यह है संसार त्याज्य नहीं है संसार को त्यागोगे संसार से भागोगे छत पे जाके बैठ जाओगे जंगल में जाके छिप जाओगे पहाड़ पर चढ़ जाओगे गुस्सा करके घर से भाग जाओगे इसमें कभी भी तुम उस माया से नहीं लड़ पाओ माया तुम्हारे साथ चलेगी क्योंकि जब तक तुम इसका विरोध करोगे तब तक तुम इससे कभी भी जीत नहीं सकते माया से जीतना है तो माया को अपनी मित्र बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो यही माया जो आपका विरोध कर रही है वो आपको छोड़कर आएगी वहां तक शिवत होता इसलिए माया से मित्रता जरूरी है माया से विरोध जरूरी नहीं बल्कि माया से विरोध वर्जित है शायद ये कभी कभी किसी को आपको उल्टा लग सकता है कि तो उल्टी बात बता रहे हैं लेकिन यही सत्य है शाक्तोपाए का शाक्तोपाए कभी भी आपको शक्ति से लड़ने का नहीं बोलता शक्ति का विरोध करने का नहीं बोलता शाक्तोपा यह बोलता है कि इस शक्ति का उपयोग करो अब छोटी सी बात समझ लो कि सामने वाला अगर बॉलिंग कर रहा है एक किलोमीटर की स्पीड से और तुम कहता कि वापस मार के सामने की दिशा में छक्का मारूंगा नहीं मार सकता आप क्योंकि आप ताकत लगाओगे आपकी शक्ति उससे शून्य हो जाएगी क्योंकि सामने वाला इतने तेज बॉलिंग करिए आपने कि अगर आप उसकी दिशा में मारने जाओगे तो आप शायद नहीं मार पाओगे लेकिन उसका शक्ति का उपयोग करके आप उसको दिशा दे दोगे तो बिना किसी प्रयास के आपको वही शक्ति वो ले जाएगी बाउंड्री पार करवा देगी। यही है इसका रहस्य कि आप शाक्तोपाय में शक्ति के मित्र बन जाओ शक्ति मित्र बनना शाक्तोपाय शक्ति विरोध करना मूर्खता है शक्ति का विरोध करके आप कभी भी शिवत्वता तो हासिल नहीं कर सकते क्योंकि शक्ति का विरोध करोगे आप तो वो उसका विरोध करने से के लिए शक्ति कहां से लाओगे उसी से मांगोगे शक्ति उसी का विरोध करने के लिए तो वो जितनी भी शक्ति आपको दे उस Gel, उससे तो कमी रहेगी इसलिए आप कभी भी शक्ति का विरोध करके शिवत्ता तो प्राप्त कर सकते इसलिए शक्ति का सहयोग करके आप कर सकते हो इसलिए संसार त्याज्य है हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है हमारी दृष्टि के साथ में जो भेद है उसको दूर करना है और उसको दूर करने के लिए आरोहण जरूरी है और शिव वो है जो आरोहण कर सके तो अवरोहण भी कर सकता इस रहस्य के बहुत सारे मीनिंग है बहुत सारे मीनिंग है कि जब एक योगी होता है तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि योगी सिंहासन पे बैठा है बहुत कम लोगों से बात करता है बहुत पहुंचा हुआ योगी है ऐसा योगी सचमुच में पहुंचा हुआ नहीं है क्यों? कि वो पहुंचा है तो फिर वापस क्यों नहीं आया अगर उसमें ये स्वतंत्र नहीं है कि वापस आपके स्तर पर आके साथ में खड़ा हो सके तो वो फिर पहुंचा हुआ योगी नहीं है वो खाली वहां तक पहुंच गया उस स्टेज तक बस और वहां जाकर बैठ गया वापस नहीं उतर रहा आप वो वास्तव में पहुंचा हुआ योगी नहीं पहुंचा हुआ योगी वो है जो वापस आपके आके गले में हाथ डाल के खड़ा हो जाए जो वहां तक गया और वापस आके फिर आपके गले में हाथ डाल के खड़ा हो गया फिर आपका दोस्त बन गया फिर आपसे कर बैठो मूंगफली खाते हैं अपन जब तक वो वापस इंडिविजुअल लेवल तक नहीं आता उसमें शिवत्वता अधूरी है ये इसका बहुत बड़ा संदेश है कि शिवत्ता की पूर्णता के लिए न केवल शिवत्ता लेकिन वापस में लौटने की गुंजाइश पूरी पूरी हो या वह पूरी तरह लौटे उसके बाद ही वह पूर्ण शिव है इसलिए बोलते हैं कि बहुत जो उच्च स्तर का योगी है सचमुच उसका पड़ोसी भी उसको नहीं जानता कि ये योगी है क्योंकि वो जाके वापस आ जाता है वो व्यक्तिगत स्तर पर जाता है जब जाता है तो वहां कोई नहीं दिखता उसको क्यों नहीं दिखता क्योंकि तुम तो यही खड़े हो वो जब जाता है तो तुमको कुछ नहीं दिखता जब वो वापस आता तो, तो तुमको दिखता है तो तुमको दिखता है तो वैसे ही है कभी रोता है कभी क्या करता है कभी बीमार पड़ जाता है कभी डॉक्टर को घर बुलवाता है कभी कहता है लकड़े लेके चलता है कहां ये पहुंचा हुआ योगी तुमको तो कैसे दिखेगा पहुंचा हुआ योगी क्योंकि वो वापस आ जाता है और जो पहुंचे हुए योगी दिखाई देते हैं वो पहुंचे हुए योगी नहीं है स्पष्ट लक्ष्मण जो महाराज का स्पष्ट बोलते हैं कि वो पहुंचा हुआ योगी नहीं है जो पहुंच के वापस नहीं लौट पाया जो पहुंच के वापस लौटा वही पहुंचा हुआ योगी है इसलिए इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें कि यही एक निश्चलता है शिव योग की कि वो सबको अपने में लेके चलता है सबके साथ चलता है वो कभी भी योगी अपने आप को छिटक के अलग नहीं कर देता और जो छिटक के अलग कर देता है अपने आप को वो योगी है ही नहीं वो अपूर्ण है पूर्णता के लिए उसको वापस आपके बीच में आ जाओ जैसे बोलता है ना विस्मय योग भूमिका जो हमने पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था कि वो वापस नीचे आ जाता है और फिर नीचे आने के बाद में अब उसके पास पूर्ण स्वतंत्र है अब आपके साथ में गले में हट डाल के भी खड़ा है उस समय भी उसको संसार का सत्य दिखाई दे रहा है और उसको वो समय भी याद है जब उसको सत्य दिखाई नहीं देता था और दोनों को एक साथ विस्मरण कर सकता है वो है ना इसलिए वो विस्मय से आनंदित है कि देखो कितना फर्क पड़ता है मेरी नजर के भेद से और वह आनंद ऐसा है कि वह बोल के भी नहीं बता सकता आप कैसे बताए किस मुंह से बोले किस भाषा में बोले जो आपको समझ में आ जाए वो आपको भाषा समझ आनंद की भाषा आपको समझ में नहीं आ सकती जैसे मैं खूब कहूं कि बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट है बस इससे ज़्यादा क्या बोलूंगा उस स्वाद का बखान कैसे करूंगा आपने कुछ बनाया मैं इतना ही बोल सकता हूं कि स्वादिष्ट है लेकिन क्या मैं उस स्वाद को आपको लिख के बता सकता हूं कि आप भी महसूस करने लग जाओ उस स्वाद को संभव ही नहीं है क्योंकि सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव की बात है ऐसे ही शिवत होता उसके व्यक्तिगत अनुभव की बात है और जब वो आके लौट जाता है तो उस समय उस पर आनंद असीम हो जाता है और उसके बाद वो लगातार उस आनंद को भी महसूस करता है और इस आनंद को भी महसूस करता है और संसार को भी महसूस करता है और शिवत्ता दोनों को जो एक साथ महसूस कर सके वो शिय। सच्चा शिव है सच्चा शिवत्वता वो है जो एक साथ दोनों को महसूस कर सके शिवत्ता भी महसूस कर सके तो संसारिकता भी महसूस कर सके संसारिकता के आनंद को भी महसूस करते शिवत्वता के आनंद को भी महसूस कर सके अगर वो एक पक्षीय है तो वह अधूरा है उसमें समस्त कलाएं हैं इसलिए कहते हैं कि सत्तरवीं कला अमृत से भरी है क्योंकि यहां 16 कलाएं तो हमको दिखाई देती हैं जो सकल से लेके शिव तक ले जाती है जो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक ले जाती है पंद्रह कला के बाद छठ सोलहवीं कला है अमावस्या पंद्रह तो हमको दिखाई देती है सोलहवीं हमको दिखाई नहीं देती अमावस्या लेकिन सोलहवीं में चंद्रमा का अस्तित्व तो है सोलह कला है लेकिन सत्रहवीं कला वो जिसने चंद्रमा को भी अस्तित्व प्रदान किया वो सत्रहवीं कला है इसलिए एक प्रत्येक रूप से एक तंत्र शास्त्र में लिखा है कि सत्रहवीं कला अमृत से भरी है तो महाराज उसका एक्सप्लेनेशन यही करते हैं कि हर चीज की सत्रहवीं कला सोलहवीं सोलह कलाएं जो आपको दिखाई देती हैं बल्कि पंद्रह कलाएं दिखाई देती सोलहवीं आपको दिखाई नहीं देती फिर भी उसके अस्तित्व को आप समझते हो लेकिन उस अस्तित्व को भी अस्तित्व देने वाला जो वह है सत्रहवीं कला तो सत्रहवीं कला अमृत से भरी हुई है तो वही शिव है तो हम इन सारे प्रमात्रताओं को हमने देखा शिव स्वरूपता को समझा और शिव स्वरूपता क्या है वहां तक पहुंचने वाला योगी कैसा होगा और वह योगी पहुंच के क्या वहीं पर बैठ जाएगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वह वापस एवरेस्ट पे चढ़ गया है तो वापस नीचे उतरेगा और बोलेगा चलो चलो तुमको भी ले चलता हूं फिर बताता हूं एवरेस्ट कहा है तो वो नीचे ऊपर बार बार दौड़ लगाता है क्योंकि उसको पूर्ण स्वातंत्र प्राप्त हो गया है तो ऐसा ही योगी बच्चे की तरह चंचल सरल प्रसन्न प्रसन्नमन सबके साथ मिलने जुलने वाला सबके आनंद में शामिल हो जाने वाला एक विस्मित योगी होता है और वही योगी पूर्ण शिवत्ता को प्राप्त होता है बाकी सब अपूर्ण शिवता को प्राप्त हो अगली बार हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि हम इस योग को कैसे करें ये हम अभी पढ़ रहे हैं वास्तव में शाक्तोपाय शाक्तोपाय का तीसरा सूत्र विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम एक ही सूत्र को इतना बड़ा विस्तार लेकिन सचमुच में इस सूत्र में बहुत गहराई है इस सूत्र को समझने में बहुत कुछ समझना जरूरी है ये सब कुछ उसका हिस्सा है समझने का जब तक हमको यह नहीं समझना आगा हम शिवयोग को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम योग करके हम इस तक पहुंच सके जब ये समझ में आएगा तभी तो हम अपनी चेतना को उस स्थिति से ऊपर क्योंकि हमारी शाप्तोपाय का मतलब ये है कि हमारे घड़े के अंदर जो स्पेस है उसको अंतरिक्ष में मिला देना तो हम घड़े की स्पेस को समझें और अंतरिक्ष को समझें और उनको मिलाने की डोर को समझें तभी तो ये जब घड़ा फूटेगा जब दोनों एक हो जाएंगे इसलिए हम अपने चेतना के विज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे अगली बार समझेंगे कि हम किस तरीके से इस शिवत्ता को प्राप्त करने का योग संपन्न कर सकते हैं जैसे पंचदश विधि त्रयोदश विधि एकादश विधि इस तरह की जो विधियां हैं उन विधियों को समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद फिर हम अपनी यात्रा फिर आगे जाके पिछले बार हम जनरल बात करी थी अपने शिव उसके पहले हमने कुंडलिनी जागरण की बात कर करी थी कि कुंडलिनी को कैसे जगा सकता है अगर सबकी इच्छा होगी तो उस बारे हम एक संक्षिप्त चर्चा एक गुरुवार को और भी कर सकते हैं कुंडलिनी के बारे में कुछ लोग बीच में एक दो बार नहीं आए थे आज जैसा सबको लगेगा तो हम उस बारे में फिर से कुंडलिनी के बारे में फिर चर्चा कर लेंगे क्योंकि वो हमारी जैसा हमारी राज मुद्रा है या हमारे पास एक वो राजचिह है कि हम सुपुत्र हैं और वही हमारी मूल निधि है जो हमको वापस हमारी पहचान करवा सकती है कि हम शिवपुत्र हैं